विक्रांत को पूरा यकीन था कि रूही की कार में से जरूर कुछ कुछ क्लू मिलेगा जो कि उस तक पहुंचने में मदद कर सकता है विक्रांत ने तुरंत ही मेमोरी टूल की मदद से उस कार के लोकेशन को चेक किया और फिर सीधे ही अपनी टीम लेकर रूही के घर के आसपास के एरिया को चेक करने लगा थोड़ी देर में उसे रूही के घर के आगे नीले रंग की वैगन कार नजर आई उसने मेमोरी डिवाइस की मदद ऐसी दोबारा कन्फर्म किया तो पता लगा के वाक में नीली कार रूही की ही है विक्रांत कार के लॉक्ट दरवाजे को खोलने की तरकीब सोचने लगा वो कार के शीशे को तोड़ने जा ही रहा था उसके लिए ऐसे लॉक तोड़ना बाएं हाथ का खेल था। उसने पलक छपकते ही कारूटने का के बाद अनुष्का ने तुरंत ही विक्रांत की तरफ इशारा करते हुए गाड़ी की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया वो दरवाजा खोलकर गाड़ी के भीतर जितनी स्पीड से दाखिल हुई उसकी दोगुनी स्पीड से वो अपनी नाक बंद करके गाड़ी से बाहर निकल आ गई इसमें बहुत गंदी बदबू आ रही है जैसे कोई सूअर मरा पड़ा हो अनुष्का को थोड़ी वोमिटिंग भी होनी शुरू हो चुकी थी विक्रांत ने अपना मुंह कार के शीशे के करीब ले जाकर स्मेल लेने की कोशिश की वाकई में कार के भीतर से किसी मरे हुए सूअर जैसी गंदी स्मेल आ रही थी विक्रांत तो ऐसी गंदी स्मेल आने का कारण पता था उसे हैरानी हो रही थी कि आखिर अदृश्य शक्ति का परफ्यूम इतना प्रभावी कैसे हो सकता है लेकिन विक्रांत यहाँ पर किसी को इस गंद के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर सकता था तो वो खुद ही आगे बढ़कर कार के भीतर जाकर वहां सर्च करने लग गया जैसे विक्रांत कार के भीतर गया अचानक से उसके माइंड में अलार्म ये अलार्म बज उठा। अदृश्य शक्ति का था जो उसे बता रहा था कि उसका आज, का टास्क खत्म हो चुका है। आज के टास्क के लिए विक्रांत का सक्सेस रेट एक था और इस टास्क को सफलतापूर्वक खत्म करने के एवेज में विक्रांत को कुल तीन खास तरह के टूल दिए गए थे पहला टूल था अदृश्य परफ्यूम जिसका कमाल विक्रांत ऑलरेडी देख चुका था उसके बाद दूसरा टूल था अदृश्य हेमोस्टेट और फिर आखिरी टूल था मेमोरी क्लिप डिवाइस ये तीनों ही टूल अपने आप में खास थे अब तक आधी रात पार हो चुकी थी और अगले दिन की शुरुआत हो चुकी थी इस नए दिन की शुरुआत के साथ ही विक्रांत को नया कोडवर्ड भी मिल चुका था अब तो सिस्टम के अपग्रेड होने के बाद विक्रांत को कोडवर्ड लेने के लिए ज्यादा स्ट्रगल भी नहीं करना पड़ता था बड़ी आसानी से बस अपने माइंड में एक टैप करके वो कोडवर्ड को जान लेता था विक्रांत ने तुरंत ही अपने दिमाग में टैप करते हुए कोडवर्ड को जानने की कोशिश की इस बार जो कोडवर्ड विक्रांत को मिला उससे उसका दिमाग घूम गया विक्रांत को आज के दिन के लिए कोडवर्ड के रूप में पहाड़ के साथ पृथ्वी कोडवर्ड मिला हुआ था पहाड़ कोडवर्ड मिलने से तो विक्रांत काफी खुश हुआ क्योंकि इस कोडवर्ड का मतलब उसके काम से था और पहाड़ कोडवर्ड मिलने का मतलब था कि विक्रांत इस केस की इन्वेस्टिगेशन सही दिशा में कर रहा था और निश्चित रूप से आगे जाकर उसे केस में सफलता मिलने वाली थी लेकिन जो कोडवर्ड उसे परेशान कर रहा था वो था पृथ्वी पृथ्वी कोडवर्ड का अर्थ कई तरह के कोडवर्ड से मिलकर था ऐसे में विक्रांत को यह नहीं पता था कि आखिर इस कोडवर्ड का असर कैसा होने वाला है क्योंकि तो कई बार इस कोडवर्ड का असर तो बेहतर देखने को मिलता था तो कभी कभी इस कोडवर्ड का असर बेहद खतरनाक होता था अब इस वक्त ये नहीं समझ आ रहा था कि आखिर आगे चलकर इस कोडवर्ड का क्या असर होने वाला है वैसे बहुत कम बार ही ऐसा हुआ है कि जब विक्रांत को पहाड़ शब्द एक साथ पृथ्वी शब्द भी कोडवट के तौर पर मिला था विक्रांत को अच्छे से याद था कि जब पिछली बार उसे पहाड़ और पृथ्वी कोडवट एक साथ मिला था तब वो इगतपुर के जंगल में था और इन दोनों कोडवट के मिलने के बाद उसने नवाब के खजाने को ढूंढ निकाला था और मकबरे वाला केस भी सोल्व कर दिखाया था जो कि विक्रांत के लिए बहुत बड़ी सफलता है ऐसे में आज फिर से विक्रांत को ये दोनों कोडवट मिलने के बाद ये उम्मीद थी कि वो इस केस को भी सॉल्व कर लेगा इस बीच एक और इम्पोर्टेंट चीज विक्रांत भूल रहा था टाइमिंग को चेक किया यह टास्क सुबह के नौ बजे होने वाला था ऐसे में उसके पास अभी टास्क के लोकेशन पर पहुँचने के लिए काफी टाइम बचा हुआ था विक्रांत इन सब बातों में इतना खो गया था की यह भी भूल चुका था की थोड़ी देर पहले ही वो एक बम ब्लास्ट बचकर आया और पिछले दो दिनों में वो बम ब्लास्ट होते अपनी आंखों के सामने देख चुका था लेकिन अब विक्रांत पहाड़ को कोडबर्ड मिलने के बाद काफी एक्साइटेड हो रहा था उसके अंदर अब केस को सॉल्व करने का और ज्यादा कॉन्फिडेंस आ चुका था वो और जोश के साथ इन्वेस्टिगेशन में जुट गया ये सब कुछ पता करने के बाद विक्रांत ने रूही की कार को ध्यान से चेक करना शुरू किया गाड़ी अभी तो खाली ही नजर आ रही थी लेकिन विक्रांत ने अपने मेमोरी डिवाइस की मदद से याद करने की कोशिश की तो उसे याद आया कि जब उसने रूही के ऊपर कैमरा फिक्स किया हुआ था तब वो ठीक ढंग से नहीं लगा था और उस कैमरे से रूही की कार की सीट भी दिखाई दे रही थी उस वक्त सीट पर कोई चीज रखी हुई दिखाई दे रही थी ऐसे में अब विक्रांत ने उसी सीट के आसपास की जगह पर ध्यान से ढूंढना शुरू कर दिया इस वक्त सीट पर तो कुछ नज़र नहीं आ रहा था लेकिन वहाँ सीट के नीचे एक स्लिप गिरी हुई थी विक्रांत ने इसलिप को उठाकर चेक किया तो पता लगा कि ये कोई रसीद थी उस रसीद पर किसी हॉस्पिटल का नाम लिखा हुआ था और उस हॉस्पिटल में कुल सत्रह लाख पचहत्तर हजार रुपये का भुगतान किया गया था ये ये भुगतान क्रेडिट कार्ड के थ्रू किया गया था विक्रांत शक्ट रह गया उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रूही ने इतने पैसे हॉस्पिटल में क्यों पे किए हैं क्या कोई हॉस्पिटल में भर्ती था लेकिन सत्रह लाख रुपये भरा इतने पैसे किस रोग के इलाज के लिए पे किए गए थे शॉक्ड रह गया उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इतने पैसे रोही हॉस्पिटल में क्यों दे आई थी इससे हॉस्पिटल को दिए गए थे कहीं रूही मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं कर रही थी क्या पता वो हॉस्पिटल के माध्यम से अपने ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में तब्दील कर रही थी या फिर कहीं रूही ने हॉस्पिटल के किसी डॉक्टर के साथ कोई डील तो नहीं किया हुआ था अब सच्चाई क्या है इसका पता लगाने के लिए इस Receipt की जांच करना बहुत जरूरी है आगे की जानकारी इस रिसीट की जांच करने के बाद ही पता लगने वाली थी विक्रांत ने तुरंत ही हॉस्पिटल की नाम था वो था कॉलविन हॉस्पिटल सोलन के सीनियर इंस्पेक्टर लोकेश चौधरी भी विक्रांत के व्यू प्वाइंट से सहमत थे वो विक्रांत के दिए गए इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने के लिए तुरंत रेडी थे नहीं नहीं तुम मत जाओ विक्रांत ने लोकेश के कंधे पर हाथ रखकर उसे रोकते हुए कहा इंस्पेक्टर साहब मुझे और मैन पावर की जरूरत नहीं है आप बस मुझे एक गन लाकर दे दीजिए मैं बाकी सब संभालूंगा इस वक्त सुबह के तीन बज रहे थे आसमान में गहरे बादल छाए हुए थे जो कि किसी भी पल बारिश शुरू होने का संकेत दे रहे थे पूरे शहर में सन्नाटा पसरा हुआ था विक्रांत अपने साथ अनुष्का हर्ष हर्षित के साथ लोकेश और असलम को भी लेकर कॉलविन नर्सिंग होम के लिए निकल चुका था पहले तो विक्रांत यहाँ पर अकेले अपनी टीम के साथ आना चाहता था लेकिन फिर बाद में वो लोकेश और असलम को भी अपने साथ लेकर आया हुआ था लोकेश और असलम को साथ लाने के पीछे कारण था दरअसल विक्रांत को शक था कि पुलिस डिपार्टमेंट में से कोई ऐसा है जो कि इस मर्डरर से मिला हुआ है ऐसे में वो कहीं से भी ये खबर लीक नहीं होने देना चाहता था कि वो इस वक्त इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कॉलविन नर्सिंग होम पहुँचा हुआ था क्यूँकी असलम और लोकेश को ये बात पता थी तो इसलिए विक्रांत उन्हें भी अपने साथ लेकर जा रहा था विक्रांत को आज के दिन के लिए दृश्य शक्ति द्वारा कोटबड़ में पहाड़ और पृथ्वी शब्द मिला हुआ था ऐसे में उसे उम्मीद थी कि आज इस केस में सफलता जरूर मिलने वाली है सर मैं तो कह रहा हूँ अभी भी टाइम है गाड़ी में बैठे लोकेश ने विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा मेरे पास पुलिस का आई कार्ड है हम आई कार्ड दिखाकर सीधे ही नर्सिंग होम के मालिक को बुलाकर उसे इन्वेस्टिगेट कर सकते है सब कुछ हो देगा वो हम सारा काम ऑफिशियली करते है न नहीं हम ये नहीं कर सकते रोही बहुत शातिर मुजरिम है अगर उसे कहीं से भी भनक लग गई कि हम यहां पहुंचे हुए हैं तो फिर सारा खेल चौपट वो सारा रिकॉर्ड यहाँ से गायब करवा देगी विक्रांत तो ने फिर अनुष्का और हर्षित की तरफ देखते हुए कहा तुम दोनों बाहर यहाँ गाड़ी में ही रहोगे बाकी के लोग मेरे साथ अंदर जाएंगे हम लोग अंदर जाकर ढूंढने की कोशिश करेंगे सर ये नर्सिंग होम तो बहुत बड़ा है अंदर जाने के बाद हम कहाँ कहाँ और क्या ढूंढते फिरेंगे हंसने का और सर दरवाजे को कैसे खोलेंगे लॉक होगा